नमस्ते नमस्ते बहु नमस्ते नमस्ते मामा नामर श्रेष्ठा बाबत यह नाम क्यों मामा दीपा भवान कुत्र पढ़ती आहम नेवी एलेमेंट्री विद्यालय पढ़ाई आमी बाबत टीका शिक्षिका आहम विद्यालय पढ़ाई भवान श्वाह क्यों करो दी? ओ श्वाह अहम पानी निशिविरंग गच्छामी पानी निशिविरंग अहम अभी आग गच्छामी के न सह गच्छती? अहम दीपा अहम्बा गच्छामी गच्छा हां दीपा या सह गच्छती? हाँ ओ हम वह दीपा कहाँ? दीपा मामा अहम्बा ओ सह कुत्रस्थ Namaste Namaste, Namaste. Namaste.